मंत्र पाठ हाँ जी सहनावतु सहनऊन भुनतु वीर कर्वा वही जय जी नीत मेदाव ओम शांति शांति चलिए ईश्वर नमस्ते। नमस्ते की असीम अनुकंपा से हम समाधि पाद का जो है पद प्रतिषिधार्थ था। एक तत्व तत्वाभ्यास पर हम जो दार्शनिक चर्चा है जो कि चित्र को मानते हैं जिसके कुछ व्यक्ति मानते हैं कि जो है चित्र जो है प्रत्येक अर्थ के लिए नियत है और प्रत्यय मात्र है ज्ञान मात्र है और क्षणिक है तो उनके मत में सभी प्रकार के जो चित्र है वह तो एकाग्र ही होंगे विक्षिप्त नहीं होंगे तो इसमें जो है दिया गया कि भाई एकाग्र इस रूप में है इसको एकाग्र इस में मानते हैं की चित्त को जो है अलग अलग जो प्रत्यर्थ नियत है वो अलग अलग से हटाकर एक अर्थ में रख देंगे एक अर्थ में समाहित कर देंगे तो वो एकाग्र होगा तो फिर कर रहे की प्रत्यर्थ तो नियत नहीं होगा फिर साथ में कहा दूसरे तरीके से बता रहा है दूसरे में कि ऐसा है कि हम एकाग्र इस रूप में मानते है की जो है एक ही वस्तु का जो सदृश ज्ञान का प्रवाह जो है उस रूप में हम एकाग्र मानते हैं, तो फिर बोल रहे हैं इसमें फिर इस रूप में मानेंगे तो अब शंका ये होगी कि भाई एकाग्रता किसका धर्म है पूरे सदृश प्रत्यय प्रवाह का धर्म है माने प्रवाह चित्त का धर्म है या उसके एक अंत का है तो प्रवाह चित्त का धर्म तो एकाग्रता हो ही नहीं सकती क्योंकि तो प्रवाह चित्त जो है वह तो क्षणिक है एक तो है ही नहीं अनेक है चित्त एक यदि होता तो ठीक है कि एकाग्रता होती पूरे का परंतु तो तो क्षणिक है क्या बोलते है, एक नहीं है प्रवाह चित्त अनेक है इसीलिए अनेक होने के कारण और क्षणिक है प्रवाह अनेक है और क्षणिक है जब क्षणिक है तो इसलिए पूरे समूह का यदि क्षणिक नहीं होता तब तो पूरे समूह का ये हो जाता है तो इसलिए जो है आ, अनेक होने के कारण आ, होने अनेक है आ, होने से यहाँ पर समूह का तो हो नहीं सकता तो क्या बोल रहे अंश का तो बोलते अंश का भी धर्म नहीं हो सकता अंश का भी जो है एकाग्रता धर्म नहीं हो सकता क्योंकि तब तो जो है अंश में तो यह कि सदस्य प्रत्यय सदृश प्रत्यय प्रवाही हो या असदृश्य प्रत्यय प्रवाही हो सदृश ज्ञान का प्रवाह हो या भिन्न ज्ञान का प्रवाह हो विसदृश ज्ञान का प्रवाह हो ये सब प्रत्यर्थ नियत होने से एकाग्र ही होगा विकसित नहीं हो पाएगा इसलिए कित एक है अनेक को, को बताने वाला है और स्थाई है क्षणिक नहीं है फिर साथ साथ ये कहा कि और भी दोष दिखाया कि यदि चित्त भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न चित्त से भिन्न भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है और तो भी भिन्न जो अर्थ है उस अर्थ का ज्ञान होता है स्वभाव भिन्न वाला ज्ञान होता है अलग अलग पदार्थ है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से स्वभाव से भिन्न है तो उसका ज्ञान भी जो है स्वभाव से भिन्न हुआ तो वो यदि मान जाएगा यदि तो वहा भिन्न प्रत्यय का ज्ञान होता है भिन्न भिन्न पद भिन्न भिन्न जो चित्र के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों का जो ज्ञान होता है तो इसमें कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि एक चित्त ने किसी अर्थ का ज्ञान किया एक चित्त के द्वारा जो ज्ञान किया गया उसका दूसरा चित्र कैसे स्मरण करेगा और दूसरा ये है कि भाई एक चित्त के द्वारा जो संग्रहित कर्मासे हैं, संग्रह किया हुआ उपचयन किया हुआ जो कर्मासे है उसका दूसरा जो चित्त उपभोक्ता कैसे होगा वो तो हो नहीं सकता और यदि किसी तरीके से समाधान कर भी दिया जाए तो इसमें गोमय पायसी न्याय का आक्षेप हो जाएगा और ये दोष ही है मन ठीक नहीं है अब आगे कह रहे हैं कि भाई क्षणिक मात्र चित्त यदि आप कहते हो कि चित्र जो है क्षणिक मात्र है परन्तु तो ये तो अनुभव से विपरीत दिखता है अनुभव से विपरीत दिखता कि है कि क्षणिक अवस्थित है तो स्थायी है कैसे इसमें करे के द्वारा बोलते चित्तस्य स्वात्मा अनुभवा बोलते चित्त को यदि अलग अलग मानोगे एक चित्त जब नहीं मानोगे एक चित्त जब नहीं होगा तब तो अपना जो खुद का अनुभव है उस अनुभव का खंडन हो जाता है खुद में अनुभव ये होता है कि चित्त एक है और तुम कह रहे हो कि चित्त अलग अलग है तो खुद ही जो हमने अनुभव किया खुद जो व्यक्ति अनुभव करता है उसका वह अवहेलना हो जाएगा उसका अपनयन हो जाएगा उसका खंडन हो जाएगा उसका मतलब वो किस तरीके की बात हो जाएगी कैसे कोई है क्या यहाँ पे वो छूने का उसने एग्जांपल दिया है जी हेलो हाँ जी यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कैसे तो कैसे स्वात्मानुभव का खंडन हो जाएगा जी यदि चित्र को अलग अलग मानेंगे तो कैसे जो है स्वात्मा भाव का खंडन हो जाएगा वो बच्चे तो भाव का कैसे खंडन हो जाएगा तो इसमें कारण कि जैसे कारण कि यद अहम अद्राक्षम तद स्पृशामी यद अस्पृम बोल रहे हैं कि जिसको मैंने देखा था उसी को पूर्व में जिसको हमने देखा था इस समय मैं उसी को छू रहा हूँ जिसको मैंने देखा था।, था तो हो गया कि भूतकाल हो गया तो पहले जिसको हमने देखा था इस प्रशाम ही अभी वर्तमान काल हो गया उसको मैं छू रहा हूँ तो जिसको मैंने देखा था देखा था मैं जो देखा था जिसको मैं देखा था उसी को मैं छू रहा हूं इसका मतलब कि मैं तो एक ही है हां ये वो लोग जो आत्मा को नहीं मानते ना तो मैं चित्त को ही कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि यद अहम अद्राक्षम जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छूता हूं और बोलते असप्राक्षम तत्पश्यामी और जिसको मैंने था पूर्व में उसको अभी मैं देख रहा हूं तो इति इति ये जो अहम मैं जो ज्ञान है मैं का जो ज्ञान है मैं ये जो ज्ञान है कि मैं देखा था मैं छू रहा हूं मैं छुआ था मैं देख रहा हूं तो जो मैं का जो ज्ञान अहम इति प्रत्यय ये अहम जो ये ज्ञान है बोले सर्वस्व प्रत्यय से भेदे भी जो प्रत्यय है एक प्रत्यय है अहम औद्राक्षम मैंने देखा था और दूसरा प्रत्यय है अहम स्प्रशामी मैं छूता हूं ऐसे अहम असप्राक्षम यह हो गया अलग ज्ञान और तत्पश्यामी हो गया पृथक ज्ञान तो बोलते हैं सर्वस्व प्रत्यय से प्रभेदे ये जितने जो ज्ञान है इस ज्ञान के भेद होने पर ये जो अहम जो ये प्रत्यय है ये अहम प्रत्यय प्रत्ययनी के साथ अभेद रूप से उपस्थित हो रहा है प्रत्ययनी अभेद उपस्थित जो ज्ञान करने वाला है उसके साथ अहम जो है अहम का ये जो ज्ञान है कि मैंने देखा था इसके साथ अभेद रूप से उपस्थित हो रहा है कि नहीं अर्थात मैं जो देखा था तो मैं जो देखा था, तो मैं जो देखा था तो ये जो मैं का जो ज्ञान है ये जो मैं जो ज्ञान जा है मैं इति प्रत्य मैं इसका जो ज्ञान है और जो ज्ञान करने वाला है मैं और ज्ञान करने वाला दोनों का एक रूप से उपस्थित हो रहा है कि नहीं मैंने ज्ञान करने वाला और अहम मैं दोनों अभेदन उपस्थित हो रहा है अभिन्न रूप से उपस्थित हो रहा है अर्थात अहम और ज्ञान करने वाला दोनों में भेद नहीं है तो ये इसलिए कह रहा है कि ये वो लोग जो है अलग से आत्मा को तो स्वीकार करते नहीं है तो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं तो चित्त को ही कहते हैं तो चित्त ही कह रहा है ना कि मैंने जिसको देखा था उसको छू रहा हूं और जो ज्ञान करने वाला है वह ज्ञान करने वाला और मैं देखा अलग समय था और छू रहा है इस समय तो दोनों अभेद रूप से हैं इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग नहीं है अलग अलग नहीं है ये करें कि वही प्रत्यय से भेदे सती ये अहम ये जो प्रत्यय है ये अहम जो ये ज्ञान है इसी प्रत्यय जो ज्ञान और ज्ञान और इस यह ज्ञान प्रत्ययनी के साथ अभेद रूप से उपस्थित है सर्वस्व प्रत्यय प्रभे सभी प्रत्यय के प्रभेद होने पर भी भी हालांकि इसमें भी शब्द नहीं लिखा हुआ है आ, परंतु लग रहा यही कि सभी प्रत्यय के प्रभेद होने पर भी माने ज्ञान के भिन्न भिन्न होने पर भी ये अहम जो ज्ञान है अहम ये जो प्रत्यय है ये जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रत्ययी के साथ अभेद रूप से उपस्थित है तो अहम का ज्ञान अहम ये ज्ञान कि अहम अद्राक्षम तत् तत्म अस्पृशा और यच्च यहां तत् तत्म पश्यामी तो मैं उसको देखता हूं तो ये मैं देखता हूं ये जो ज्ञान हुआ मैं जो ज्ञान इस ज्ञान ये ज्ञान का प्रत्ययी के साथ अभेद रूप से संबंध है अभेद रूप से मन ये ज्ञान प्रत्ययनी के साथ ज्ञान करने वाले के साथ अभेद रूप से उपस्थित होता है एक बात दूसरी बात यह करे एक प्रत्यय विषयों अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नेशु चितेश वर्तमान सु सामान्य आश्रय बोल रहे हैं कि यदि चित्त भिन्न भिन्न होगा अत्यंत भिन्नेशु मान एकदम पूर्ण रूप से चित्त भिन्न है एक नहीं है ऐसा यदि आप मानते हैं तो बोलते हैं अत्यंत भिन्न चित्तों में जो ये अहम जो प्रत्यय है अहम जो ये ज्ञान है क्या एक प्रत्यय विषयों मने एक जो प्रत्यय है चित्त है उस एक चित्त का विषय एक चित्त का विषय जो अयम एक प्रत्यय विषय ऐसा यह जो एक प्रत्यय का विषय एक ज्ञान का विषय एक प्रत्यय प्रत्यय मन चित, तो एक ज्ञान प्रत्यय का जो विषय है वह एक प्रत्यय का विषय यह अभेद अभिन्न रूप वाला अभिन्न रूप वाला जो एक ज्ञान का विषय एक प्रत्यय का विषय अभिन्न रूप वाला जो अहम अभिन्न रूप वाला जो अहम ये जो प्रत्यय है मे अहम ये जो ज्ञान है तो अभिन्न रूप से मान अभिन्न रूप वाला जो अहम ये जो ज्ञान है क्या अभिन्न रूप वाला क्या मान एक प्रत्यय विषय एक ज्ञान जो है एक प्रत्यय है प्रत्यय रूपी जो चित्त है तो एक ज्ञान एक चित्त का जो विषय अहम है अभिन्न रूप वाला ये अहम है एक चित्त का ही विषय है तो ऊपर यही कहा ना जी तो प्रत्ययी के साथ प्रत्यय का अभेद रूप से संबंध है प्रत्ययी और मतलब प्रत्ययी के साथ अहम ये जो प्रत्यय है अभेद रूप से उपस्थित होता है अभिन्न रूप से उपस्थित होता है दोनों में भेद नहीं है तो एक जो है एक जो प्रत्यय का एक चित्त का जो विषय है यह अहम जो ज्ञान है अभिन्न रूप से होने वाला अभिन्न स्वरूप वाला ये जो अहम ये जो ज्ञान है ये कैसे भिन्न भिन्न चित्तों में वर्तमान भिन्न भिन्न चित्तों में वर्तमान जो ये ज्ञान है वह सामान्य माने एक समान समान एकम प्रत्ययनिम मैने सदृश एक प्रत्ययी का आश्रय कैसे कर सकता है क्योंकि तो जब भिन्न भिन्न भिन चित्तों में वर्तमान है वह ज्ञान मने वो जो ज्ञान है भिन्न भिन्न चित्तों में वर्तमान है तो भिन्न भिन्न चित्तों में वर्तमान ज्ञान एक प्रत्ययी का आश्रय कैसे कर सकता है एक प्रत्यय मैंने सामान्य मैंने सामान्य समान एक प्रत्ययी का मने ये समान है भिन्न भिन्न नहीं तो समान एक प्रत्ययी का आश्रय कैसे कर सकता है क्योंकि अनुभव तो, तो यह है कि भाई ये है कि जो मैंने देखा ये मैंने देखा ये जो ज्ञान है अहम जो ये ज्ञान है मैंने देखा भाई मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूँ जिसको मैं छू रहा हूं, मैं जिसको मैंने छुआ उसी को मैं देखता हूँ तो भिन्न भिन्न एक समय में छुआ गया एक समय में देखा गया एक समय में देखा गया एक समय छुआ गया तो ये जो ज्ञान कह तो रहा है वही अहम अहम यह ज्ञान हो रहा है अहम यह जो ज्ञान है ये ज्ञान कि मैं जो ज्ञान है वो ज्ञान करने वाले के साथ अभेद रूप से उपस्थित है तो एक ही चित्त का जो विषय एक ही चित्त का विषय वाला जो अभिन्न स्वरूप वाला जो ज्ञान है एक ही चित्त का विषय है, है यह अभिन्न स्वरूप वाला ज्ञान तो ये एक ही चित्त का एक ही चित्त का विषय अलग अलग चित्त का तो विषय है नहीं तो एक ही चित्त का विषय अभिन्न स्वरूप वाला जो यह ज्ञान है अहम ये जो ज्ञान है ये ज्ञान कैसे यदि अलग अलग चित्त होगा अलग अलग चित्त में वर्तमान यो जो ज्ञान है वह कैसे वह ज्ञान एक प्रत्ययी का आश्रय कर सकता है समान एक प्रत्ययी का आश्रय कर रहा है भिन्न भिन्न का नहीं कर रहा है समान का उसी प्रत्ययी का आश्रय कर रहा है उसी एक प्रत्ययी का मैंने जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ तो वो जो है देखा था उसमें और छू रहा हूँ एक ही प्रत्ययी का आश्रय कर रहा है समान एक एक ही समान प्रत्यय का आश्रय मैंने भिन्न भिन्न नहीं एक समान प्रत्ययी का आश्रय कर, कर रहा है एक सामान्य प्रत्ययी का आश्रय कर रहा है माने अहम और द्राक्ष में जो है उसी वैसे ही अहम स्प्रामी में भी है तो सामान्य हो गया ना जी उसमें जैसा है उसमें भी ऐसे इसलिए सामान्य हो गया समान हो गया सामान्य माने समान। मान जी। तो एक ही समान माने एक समान प्रत्ययी का आश्रय कैसे कर सकता है यदि अलग अलग चित्तो में यदि वह ज्ञान होगा तो एक प्रत्यय का तो भिन्न भिन्न प्रत्यय का आश्रय करना चाहिए था परंतु एक ही प्रत्यय का आश्रय कर रहा है बोल रहे हैं इसलिए बोलते है, स्वानुभव च अयम ए अभेदात्मा अहमति प्रत्यय ये अहम जो प्रत्यय है अभिन्न स्वरूप वाला अहम प्रत्यय है स्व स्वानुभव कौन है कौन है स्वानुभव जो है अपने अनुभव से एक ग्राह्य है नमस्ते स्वानुभव जो है स्वानुभव ग्राह्य मैंने ये है कि अभिन्न रूप वाला जो ये अहम जो ज्ञान है कि मैं जिसको देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ जिसको मैं छू रहा छुआ था उसको मैं देख रहा हूँ तो ये अभिन्न रूप से जो ये ज्ञान है जो ज्ञान है वह स्वयं का अनुभव से ग्राह्य है खुद ये इस चीज को ग्रहण करता है कि भाई उस समय जो मैं था इस समय भी वही मैं है यानी कि उस समय मैं था तो वो अलग है और इस समय जो मैं वो अलग है दोनों एक ही अर्थात तो उस समय जो चित्त था वो आत्मा को तो मानता ही नहीं है से वो चित्त लेता है तो उस समय जो चित्त था इस समय भी वही चित्त है ये तो स्वुभव ग्राह्य है और जब स्वान्व ग्राही है तो बोलते न तो अप्रत्यक्ष से महात्म्यम प्रमाणांतर अभिभूयते ये जो प्रत्यक्ष का जो महात्म्य है प्रत्यक्ष की जो महिमा है दूसरे प्रमाण के द्वारा उसको दबाया नहीं जा सकता ये प्रत्यक्ष का जो महात्म्य है वह प्रमाणांतर के द्वारा दूसरे जो प्रमाण है उसके द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता क्यों नहीं हटाया जा सकता क्योंकि तो प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलें नहीं वह व्यवहार क्योंकि तो अन्य जो प्रमाण है मने मुख्य रूप से तीन प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष और आगमी आगम, और आगम। laptop, हां उसी का भेद प्रभेद है जितने भी आठ प्रमाण है तो अन्य जितने भी प्रमाण है वह प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है प्रत्यक्ष व्यवहार प्रत्यक्ष बल के द्वारा ही प्रमाणांतर व्यवहार को प्राप्त होता है यदि आप प्रत्यक्ष नहीं करते हैं तो अनुमान भी नहीं है वह तो क्यूँकी अनुमान यदि व्यक्ति आख से यदि प्रत्यक्ष नहीं देखा हो कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है तो फिर जहाँ पर धुआं अन्य स्थान पर धुआं दिखेगा तो आग कैसे ज्ञान होगा मने हम अनुमान का भी जो व्यवहार करते हैं वह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष ही, के द्वारा ही करते नहीं कर हैं। रहे हैं और शब्द प्रमाण का भी जो व्यवहार होता, होता है वह प्रत्यक्ष कारण नहीं होता जो प्रत्यक्ष यदि किसी ने प्रत्यक्ष ही नहीं किया हुआ हो कि पृथ्वी सूर्य के चारोर चक्कर लगा रही है यदि व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष ही नहीं किया हुआ हो की कल जो है वर्षा हुई तो कैसा वातावरण था और कल धूप रहा शनि रहा तो कैसे वातावरण था तब तक वो कैसे कह सकता है कि अगला जो मौसम है दूसरे दिन जो होगा वह सनी है तीसरे दिन जो होगा वह यह अनुमान जो ये कर रहा है वो नहीं हो सकता यदि उसने लिख दिया अभी वह शब्द प्रबान हो गया हमारे लिए शब्द प्रबान हो गया कंप्यूटर में वह शब्द प्रमाण भी तो प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है प्रत्यक्ष के बिना तो है ही नहीं प्रत्यक्ष के बिना सब कमजोर है जब तक उसका किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ हो तब तक वह जो है शब्द प्रमाण है ही नहीं प्रत्यक्ष करके जब उसको लिखा जाता है तभी वह प्रमाण शब्द कोटि में आता है तो सॉरी वह शब्द प्रमाण कोटि में आता है समझे जी हाँ जी इतने भी है जितने भी स्कूल में पढ़ाया जाता है जितने भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जो आध्यात्मिक की बात है जो कुछ भी है जब तक प्रत्यक्ष करके उसको नहीं देखा गया हुआ हो ऋषियों ने जब तक प्रत्यक्ष नहीं किया है नहीं किया गया हो और उसको यदि कह दे कि ये शब्द प्रमाण है तो वो नहीं है उसको शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे कह वह नहीं हो सकता शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष पर ही है प्रत्यक्ष के बल से ही जो है अनुमान प्रमाण और क्या तो बोलते हैं कि शब्द प्रमाण का जो है व्यवहार होता है इसलिए कहते प्रमाणांतरम चाह प्रत्यक्ष बल नहीं व्यवहार प्रमाणांतर जो है भिन्न जो प्रमाण है प्रत्यक्ष बल के द्वारा ही व्यवहार को प्राप्त होता है तो जब हमें स्वयं प्रत्यक्ष ये अनुभव हो रहा है कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ तो जिस समय देखा था वह अहम जो ज्ञान और इस समय छू रहा हूं जो अहम ज्ञान दोनों एक ही दिख रहा है कि नहीं अनुभव में और जिसको मैंने छुआ था उसी को मैं देख रहा हूं तो ये जिसको मैंने छुआ था मैं छुआ था ये जो ज्ञान हुआ मैं छुआ था ये जो ज्ञान हुआ और उसको मैं देख रहा हूं ये जो ज्ञान हो रहा है कि मैं देख रहा हूं तो अहम जो ये ज्ञान हो रहा है कि मैं देख रहा हूं तत्पश्यामी अहम उसको मैं देख रहा हूं ये जो ज्ञान हो रहा है तो अनुभव से ही ज्ञान हो रहा है कि वही उस समय जो मैं था इस समय भी मैं वही हूं उससे भिन्न नहीं हूं तो जब ये साक्षात अनुभव हो रहा है तो आप कितना भी बक बक बक करते रह जाओ कितने भी आप हेतु देते रह जाओ हेतु के रूप में वह दिख रहा है कि हेतु है पर परंतु वास्तव में वह हेतु भाष है उससे ये सिद्ध नहीं हो सकता की चित्त अलग अलग है चित्त तो एक ही है क्योंकि जिस चित्त को उस समय जिस चित्त ने उस समय छुआ था उसी उसी चित्त ने इस समय जो है वो छूरा जिस चित्त ने उस समय देखा था उस इस समय रहा है और जिस चित्त ने इस समय चित्र देखा था वह वही चित्त जो है इस समय क्या बोलते जिस चित्त ने उस समय था उस चित्त ने इस समय देख रहा है तो वही चित्र देख रहा है ये है इसलिए चित्त एक ही है और अनेक अर्थ को बोध करने वाला है और स्थायी है समझ गया जी हाँ जी हाँ तो ये स्वानुभव से विरुद्ध है इसलिए जो कह रहा कि क्षणिक कह रहा है वो गलत है समझे जी हाँ जी हाँ तो ये ये नहीं कि उसका वो वो देकर के ना उसको संस्कार देकर के अपने नष्ट हो गया अब वो फिर कह रहा कि मैं वो कह कैसे कहेगा वो तो कहेगा उसने संस्कार दिया था उसको मैं और खुद का मैं ये छू रहा हूं या ये कर रहा हूँ ऐसा थोड़े होगा वही मैं कह रहा है जो पहले जो छुआ था वही कह रहा कि समय कि मैं देख रहा हूं समझे जी एक ही चित अनेक तो, अर्थों का अनुभव करने वाला है और स्थिर है दोनों है भाई, कल जिस रोटी को मैंने कल जि, जिस चावल को मैंने खाया था जिस बासमती चावल को खाया था आज भी मैं वही बासमती चावल खा रहा हूँ तो जिसको मैंने खाया था वो जो ज्ञान हुआ और इस समय मैं जो खा रहा हूँ उसी बासमती चावल को खा रहा हूँ वो तो दोनों एक ही है दोनों चित्त एक ही लग रहा है एक ही है स्वानुभव है उसको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि जो है की वो उसका संस्कार इसमें आ गया है मुझमें आ गया है ऐसा हो रहा है अनुभव तो इसीलिए क्योंकि तो चित्त एक ही है अब वो और आगे जाएगा तो फिर साधना करेगा तो आत्मा को भी मान लेगा अभी तो चित्त को ही वो अहम कह रहा था समझ गया जी अब आगे आगे तो जो है अब ये निश्चित हो गया कि चित्त जो है अवस्थित है माने अवस्थित माने स्थाई है चित्त क्या है जी स्थाई है वो हाँ तो तैतीसवा सूत्र की भूमिका पे कह रहे हैं तैतीसवा थर्टी थ्री सूत्र जो है शास्त्रे हाँ, चित, चित्तस्या, शास्त्रेन परिकर्म निर्देश्यते कथम।, कथम।, कथम तो बोल रहे हैं कि ये चित्त अवस्थित जो माने अवस्थित जिस चित्र का अवस्थित माने स्थाई हाँ जी अवस्थित जिस चित्त का या जिस अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा इदम परिकर्म निर्देश या जो परिकर्म निर्देश किया जाता है वह कैसा है अर्थात ये जो है यहां पर परिकर्म को बता रहा है अब वो तो बता ही दिया अब वो जो चित्त है उस चित्त को कैसे शुद्ध किया जाएगा परिकर्म कहते हैं परित कर्म इति परिकर्मा परिता माने परित पर पूर्वतः पहले से जो कर्म है अर्थात यदि हम साधना करना चाहते हैं तो साधना करने के लिए पूर्व जो कर्म है पहले का जो कर्म है वह करना पड़ेगा उसके बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते तो इसलिए परिकर्म का मतलब हुआ पूर्व कर्म प्रारंभिक कर्म सहायक कर्म उपाय ये सब अर्थ हुआ सीधे अर्थ तो यह है कि परिताह कर्म इति परिकर्मा और परिकार्थ बहुत सारे परिकार्थ अर्थ परित चारों ओर से जो कर्म है चारों ओर से कर्म वो परिकर्म हुआ तो चारों ओर से कर्म का मतलब क्या हुआ जी अर्थात अपने मन को समाहित करने के लिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो चारों ओर से कर्म होता है चारों ओर का चारों ओर से जो कर्म होता है सब ओर से जो कर्म होता है सब ओर से जो क्रिया होती है वो परिकर्म हो गया समझिए हाँ जी सब ओर से परिकर्म, जैसे देखना सुनना उठना खाना बैठना ये सब कर्म है ना जी हाँ जी जैसे उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम इत्यादि ये सब कर्म है कर्म माने क्रिया कर्म माने क्रिया, क्रिया है। तो देखना एक क्रिया है सुनना एक क्रिया है जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो सुनना एक क्रिया है कि नहीं हाँ जी तो ऐसे ही यहाँ पर जो शास्त्र के द्वारा परिकर्म बताया चहु ओर से सब ओर से कर्म का निर्देश किया गया है पिछले निर्देश किया गया है उस स्थायी चित्त को समाहित करने के लिए उस स्थायी चित्र को एकाग्र करने के लिए उस स्थायी चित्त को क्योंकि तो पीछे कहा था तत्प्रति सिद्धार्थ हम एक तत्व अभ्यास है एक तत्व का अभ्यास करना तो एक तत्व का जो अभ्यास करेंगे तो एक तत्व का अभ्यास तो तभी होगा न जी जबकि हमारा मन एकाग्र होगा हाँ जी जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तो तक हम एक तत्व का अभ्यास कैसे करेंगे तो वह मन कैसे एकाग्र हो उसके लिए अब यह है प्रकरण शुरू हुआ है तो क्या है तत्क वह कैसे है तो बोल रहे हैं मैत्री करुणाम मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तसाधनम बोल रहे हैं कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक एकाग्र नहीं होगा और जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक चित्त की जो प्रशांत वाहिता स्थिति है एकदम फ्लो है एकदम प्रशांत शांत रूप से बहने वाली जो स्थिति है वो नहीं होगा और जब तक वो नहीं होगा तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होगी कि हो जाएगी जी ना होगी तो चित्त को शुद्ध करना जरूरी है सबसे पहले क्या करना जरूरी है जी शुद्ध चित करना चित्त को शुद्ध करना जरूरी है चित्त जब जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध है उसका मन कभी विक्षिप्त तो हो ही नहीं सकता इससे क्या निकला जी इससे क्या कंक्लूजन निकला इससे ये निकला कि हम लोगों का मन जो इधर उधर भाग रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है निकला कि नहीं जी हां फिर मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे कि ये जब तक पवित्र नहीं होगा मन पवित्र नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक प्रशांत एकदम मन की जो शांत रूप से बहने की जो स्थिति है फ्लो की जो स्थिति है, वह नहीं होगा और जब वह उस स्थिति को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है तो फिर जो समाधि की प्राप्ति नहीं होगी समाधि की प्राप्ति नहीं होगी तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चित्र को शुद्ध करना है चित्त को शुद्ध जब हो जाएगा तभी एकाग्रता होगी तो इससे क्या हुआ एकाग्रता का कारण है मन एकाग्र मन जो एकाग्र होगा उसका कारण है चित्र को शुद्ध होना तो इससे हम लोगों को कि ये समझ लेना चाहिए कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमारा चित्त विक्षिप्त हो रहा है मन में व्याकुलता है मन इधर उधर भाग रहा है इसका मतलब हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो उस चित्त को शुद्ध कैसे करना है वह चित्त कैसे शुद्ध होगा वह चित्त कैसे प्रसन्न होगा तो चित्त शुद्ध होगा तो प्रसन्न होगा तो ये इसी पर देखो चार तरीके के मनुष्य हैं इस दुनिया में हम मनुष्य को चार भाग में बांट सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा मनुष्य जिसका विषय है सुख समझ गया जी हां जिनका विषय हाँ है सुख एक ऐसा मनुष्य जिनका विषय है दुख और एक ऐसा मनुष्य जिनका विषय है पुण्य और एक ऐसा मनुष्य जिनका विषय है पुण्य अपुण्य पाप तो सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय है जिन मनुष्यों का जिन जिन योगियों का जिन मनुष्यों का तो बोल रहे हैं कि जिनका विषय जिन मनुष्यों का विषय सुख है जिन मनुष्यों का विषय दुख है जिन मनुष्यों का विषय पुण्य है जिन मनुष्यों का विषय पाप है।, है तो इसका मतलब होगा कि चार तरीके का मनुष्य सुखी दुखी पुण्यात्मा न्या। और अपुण्यात्मा जी हाँ जी सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा वाला जो मनुष्य है ऐसे मनुष्यों के प्रति क्या वर्षा करें मैत्री करुणा मुदित करुणा मुदितार उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसादनम चित्त की शुद्धि होती है चित्त की प्रसन्नता होती है ये ये कह रहा है मैंने कहने का अभिप्राय है कि मैत्री करुणा करुणामुदितेक्षा तो नाम भावनात मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षाओं उपेक्षा की भावना से सुख दुख पुण्य और अपुण्य विषय वाले जो योगी हैं उन योगियों की चित्त की प्रसन्नता होती है चित्त का प्रसाद होता है चित्त की शुद्धता होती है मन चित्त शुद्ध होता है ये करें, चित्त होती है प्रसाद का मतलब है शुद्धता प्रसाद हाँ। का दो अर्थ है प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता भी है प्रसाद का अर्थ शुद्धता भी है तो जब प्रसन्नता उसमें मुदिता शब्द पढ़ा ही हुआ है समझे जी हाँ जी मैत्री करुणा मुदिता तो मुदिता का भी अर्थ प्रसन्नता है हाँ। और यहाँ पर प्रसाद का भी अर्थ प्रसन्नता लेंगे तो फिर ठीक नहीं है वहां पर मुदिता कहा है इसलिए यहाँ पर प्रसाद का शुद्ध ही लेना ठीक है शुद्धि प्रसन्न वहां पर प्रसाद का मतलब तो हुआ शुद्धता हुआ शुद्धता ये तो यहां पर ये कह रहे कि मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षाओं की भावना से मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम भावना तह ये भावना तह का विषय मतलब ये विशेषण बनेगा तो मैत्री करुणा मुद्रतोपेक्षा नाम भावना त मैंने मैत्री करुणा मुद्रता की भावना से मित्रता की भावना से दया की भावना से प्रसन्नता की भावना से और उपेक्षा की भावना से इन के? इन के तो किनके इनके तो सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय वाला जो योगियों की मैंने जिन योगियों की भावना मित्रता की होती है करुणा की होती है मुदिता की होती है और उपेक्षा की होती है योगी का मतलब योगी का मतलब दो तरीके का योगी हो गया जी योगी एक तो हुआ कि योग करके जिसने उस पर सफलता प्राप्त कर लिया वह भी योगी है और दूसरा जो है जो योग साधना कर रहा है ओम का जाप कर रहा है वह भी एक योगी है उसको भी योगी नाम से कहा गया शास्त्रों में क्योंकि जैसे व्याकरण हम लोग पढ़ाते हैं तो व्याकरण में कहा है जो व्याकरण पढ़ता है वो भी व्याकरण है और जिसने व्याकरण पढ़ लिया है वो भी व्याकरण है तो ऐसे ही जो योग कर रहा है वह भी योगी है और जिसने योग कर कर लिया है योग मैंने क्या बोलते है कि योग में दक्षता प्राप्त कर ली है योग को पूर्ण कर लिया है वो भी योगी है तो यहाँ पर जो है उस योगी की बात कही जा रही है जो कि अभी सीख आदे रहा आदे है आदे। जो कर रहा है तो ये करें कि सुख विषय हैं जिनके दुख विषय हैं जिनके यहाँ पर ये जो लग रहा है जो इस पर मैं जो देख रहा हूँ पहले मैंने आपको एक कह दिया था कि सुख दुख पुण्य पुण्य विषय है जिनके सुख उन वो मैं थोड़ा गलत बता दिया था इसका व्याख्या मुझे लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है क्रम से है ये, ये सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम जो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम का विशेषण है हाँ जी हर एक का क्रम के साथ है ला मैं सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम ये जो है मैत्री करुणा मुदितो मोदितोपेक्षा नाम का विशेषण यहां पर है हाँ जी इसीलिए ऐसा हुआ कि सुख जब इसमें सुख विषय है जिसका तो सुख विषय है जिसमें मैत्री का विषय है सुख हां ऐसा हुआ मैत्री का विषय है सुख और करुणा का विषय है दुख और प्रसन्नता का विषय है पुण्य पुण्य और उपेक्षा का विषय है अपुण्य अपुण्य तो मैत्री हो गया भाई तो मैत्री का विषय हो गया सुख जैसे जिसका जो विषय होता है जिसका जो विषय होता है जैसे आंख का विषय है रूप तो जिसका जो विषय होता है वह उस विषयों को ग्रहण करता है ना जैसे आंख का विषय है सुख तो आंख जो है आंख का विषय है रूप तो आंख जो है रूप का ग्रहण करता है आख जो है रूप का ग्रहण करता है करता है ना जी क्योंकि आंख का विषय है सुख तो आंख का विषय है सुख तो इसलिए आंख रूप का ग्रहण करता है कान का विषय है वह शब्द तो शब्द को कान ग्रहण करता है तो ऐसे ही मैत्री का विषय है सुख मने सुख है विषय जिसका अलग अलग करेंगे तो सुख है विषय जिसका तो मैत्री का विषय है सुख इसका मतलब कि मित्रता सुख को ग्रहण करता है अर्थात मित्रता से सुख की प्राप्ति होती है इसका मतलब यह हुआ ना जी हाँ जी इससे जैसे मित्रता से जैसे आंख का विषय है आंख का विषय है रूप इसका मतलब क्या हुआ आंख से रूप को की मैंने रूप की प्राप्ति होती है एक ना जी हाँ जी शब्द कान का विषय है शब्द इसका मतलब हुआ कि कान से शब्द की प्राप्ति होती है जिहवा का विषय है क्या कहते हैं कि रस इसका मतलब कि जिहवा से रस की प्राप्ति होती है जीवा रस को ग्रहण करता है ऐसे ही नाक का विषय है गंध इसका मतलब कि नाक से गंध की प्राप्ति होती है त्वचा का विषय है स्पर्श इसका मतलब कि त्वचा से स्पर्श की प्राप्ति होती है त्वचा स्पर्श को ग्रहण करता है स्पर्श को प्राप्त करता है तो जो विषय होता है और वह विषय जिसका होता है वह उससे उसको ग्रहण किया जाता है समझेजिए जी? जी जैसे आत्मा का विषय क्या है परमात्मा मोक्ष इसका मतलब कि आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जाती है आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करता है आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त करता है यही हुआ ना जी हाँ जी तो यहां पर भी सुख विषय है मैत्री का मित्रता का इसका मतलब हुआ कि मित्रता के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है ये पता चला ना जी हां दुख का माने क्या बोलते करुणा का विषय है दुख इसका मतलब है कि करुणा के द्वारा दुख को दूर किया जाएगा हा दुख को दूर किया जाएगा यही हुआ ना जी करुणा के द्वारा माने जैसे मैत्री के द्वारा सुख को प्राप्त किया जाएगा ऐसे ही करुणा के द्वारा दुख को कम किया जाएगा इसका मतलब यह हुआ और मुदिता प्रसन्नता के द्वारा प्रसन्नता के द्वारा जो पुण्यात्मा है क्योंकि प्रसन्नता का विषय है पुण्य तो प्रसन्नता के द्वारा पुण्य जो है उस पुण्य की प्राप्ति की जाएगी और उपेक्षा जो है उस उपेक्षा का उपेक्षा का जो है विषय जो है वह अपुण्य है पाप है इसका मतलब हुआ कि उपेक्षा के द्वारा पाप को पाप जो है उसको दूर किया जाता है तो पाप को तो दूर ही किया जाता है पुण्य आत्मा को ग्रहण किया जाता है और दुख को दूर किया जाता है तो इसीलिए मैत्री का संबंध सुख के साथ करुणा का संबंध दुख के साथ मुदिता का संबंध पुण्य के साथ और उपेक्षा का संबंध अपुण्य के साथ है तो यहां पर यह है सीधे सीधे शब्दार्थ तो ये कह रहा है कि सुख विषय है जिन मैत्री का उस मैत्री की भावना करने से करेगा कौन भावना आत्मा योगी करेगा आत्मा करेगा आत्मा। तो सुख बोल रहे हैं कि सुख विषय है जिसका सुख विषय है जिस मैत्री का उस मैत्री की भावना करने से तो सुख विषय है जिसका तो वैसी मैत्री की भावना करने से चित्त प्रसाद होता है चित्त की प्रसन्नता होती है चित्त की शुद्धता होती है चित्त जो है शुद्ध होता है और यदि इसका विषय जो है विषय का अर्थ यदि बहुत सारे अर्थ है तो विषय का अर्थ यदि व्यक्ति लिया जाए विषय का अर्थ व्यक्ति तो सुख से युक्त व्यक्ति यो व्यक्ति के प्रति यहां पर प्रति का फिर अध्याहार करना पड़ेगा इस सुख से युक्त व्यक्ति के प्रति दुख से युक्त व्यक्ति के प्रति पुण्य से युक्त व्यक्ति के प्रति और अपुण्य से युक्त व्यक्ति के प्रति मैत्री करुणा कर मुद्रित उपेक्षाओं की भावना से चित्त प्रसन्न होता है चित्त की प्रसन्नता होती है चित्त का प्रसाद होता है प्रसादन होता है चित्त का प्रसादन माने शुद्धता ये होता है तो अभी इतने ही रहने देते हैं अच्छा जी आ, इस अभी जो है इतने ही रहने देते हैं इस पर अगले सप्ताह तो अगले सप्ताह ही होगा ना जी हाँ जी हाँ जी नहीं आपने जैसे कहा उसी तरह मेरी समझ थी कि इसके दोनों से देख सकते हैं कि जो सुख से सम्पूर्ण व्यक्ति है उसकी मित्रता से हमें और सुख मिलेगा जिसका मन शुद्ध है उसकी मित्रता से और हमें शुद्धता दोनों कैसे अर्थ हुआ मैं शब्दार्थ भी करना चाहता हूँ किस तरह हुई उसकी आप तो है ही सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा करुणा प्रति प्रसन्नता और पापात्मा के प्रति जो है अपुण्यात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्र की प्रसन्नता होती है उपेक्षा का अंग्रेजी वर्ड क्या इग्नोर तो नहीं बनता उससे उदासीन अर्थ क्या होता है उसके अच्छी तरीके अगली बार वैर न द्वेश मान नाग न द्वेश है हाँ जी अगली बार करेंगे। उपेक्षा अच्छा। का और भी अर्थ है तो वो उपेक्षा उप समीप को कहते हैं इच्छा देखने को कहते हैं तो ये इस पर हम चर्चा आगे करेंगे मूल सूत्र पर ही करेंगे इस पर और मैं विचार कर लूंगा इस पर और विचार करूंगा वह अच्छा तो था द्वेश का अर्थ एनिमिटी होता है जी या द्वेश का अर्थ द्वेष का अर्थिक अर्थ क्या होता है द्वेश का द्वेश का मतलब होता है की दुख हमने जिन साधनों से भोगा तो उन दुख और दुख के साधनों के प्रति जो आपका इमोशन है जो अप्रीति है उसके साथ जो न लगाव है वह द्वेष है अच्छा दुख के कारण समझ गया जी हाँ जी मने दुखानुसाह दुख भोगने के पश्चात जो दुख के प्रति जो मन में भावना बनती है क्रोध की भावना बनती है क्षोभ की भावना बनती है ये द्वेष है ना? अच्छा अच्छा हाँ तो ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होती है आमतौर पे हाँ जिससे भी हमें दुख मिल रहा है अपने शरीर से दुख मिल रहा है तो अपने शरीर के प्रति भी हो जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा वो आगे आने अच्छा। वाला है बस ये ये आएगा मैं पहले भी थोड़ा पूछना चाहता था मुझे उसमें कुछ मुश्किल हो रही थी तो देखिए द्वेष तो एक इमोशन है ना जी हाँ जी द्वेष एक इमोशन है एक भावना है तो वो जो है दुख भोगने के पश्चात मन की जो स्थिति है वो है द्वेष दुख भोगने पर मन की क्या स्थिति होती है क्षोभ मन में होता है उस वस्तु के प्रति एक जो है क्रोध मन में होता है तो ये सब द्वेष है तो क्रोध ही होती है हाँ जी ठीक है, आपने और भी हो सकता है। अच्छा। हाँ जी, अपने पर भी हो जाता है क्यों नहीं मुझे समझ में आ रहा है ऐसा भी तो कहते हैं न जी हाँ जी ऐसे ठीक है अच्छा चलिए मंत्र पाठ करते हैं इस पर हम जो है अगले सप्ताह जो बुधवार को अच्छी तरीके से फिर और विचारेंगे चार। मैं भी तब तक और विचार लूंगा ओम पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण बहुत-बहुत धन्यवाद। शांति, शांति शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद